Shanti, shanti hi. Om, Aham Rudra Virvasu Vishvaram, Aham Adhip Kiruta Vishwadevi, Aham Ittavaruno. म्य अहम इंद्रागि अहम अश्विनो भा ओम शांति शांति शांति हम वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के एक सौ सूक्त पर विचार कर रहे हैं ये ये सूक्त वाघाभ्रिणी सूक्त कहलाता है वाकणी को कहते हैं आमभृणी महत दीर्घ जेष्ठ बड़ी को कहते हैं अत जो बात कही जा रही है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है क्योंकि इसका ऋषि भी वागाम है और इसका देवता भी वागाम है तो वो महत जो वाणी है वो वेद की वाणी है हमने पीछे देखा था कि वेद के क्योंकि शब्द नित्य हैं, तो उनका अर्थ भी नित्य है तो संसार के पदार्थ भी नित्य हैं, उनको बताने वाले शब्द भी नित्य हैं, क्योंकि इन दोनों का बनाने वाला भी नित्य है तो हमने इन पर विचार करते हुए कि हम इसको यदि समझ लें अब यहां एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि फिर हमको वेद पढ़ते ही संसार का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता क्योंकि वेद में जो कुछ लिखा है वो संसार में है जो संसार में दिखाई दे रहा है वो वेद में है तो फिर ऐसे ही हमको हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है ना तो संसार के देखने से वेद समझ में आता है ना वेद को पढ़ने से संसार समझ में आता है और शास्त्र कह रहा है कि जो संसार में है वो वेद में है जो वेद में है वो संसार में है ये बात दोनों ही जगह कैसे ठीक है जहां हम संसार को समझते हैं कि हमको समझ में आ गया तो यहाँ भी हमको कुछ भी समझ में नहीं आता होता है हम किस वस्तु के कितने गुण हैं कितने कार्य है क्या उपयोग है हमें जन्म भर समझ में नहीं आता है हम वस्तु से परिचित रहते हैं उसकी आकृति को देखते हैं उसके रंग को देखते हैं लेकिन उसके गुण धर्म है क्या है उत्पत्ति है उसका हमको कुछ भी पता नहीं चलता तो जैसा ये सच है कि संसार को देखने भर से संसार हमारी समझ में नहीं आता और संसार को समझने के लिए इतने लोग इतने वर्षों से लगे हुए हैं तब भी उनकी समझ में नहीं आया वो रोज नए, नए नए पदार्थों की नए नए नामों की खोज करते रहते हैं उसकी कोई समाप्ति नहीं होती तो ये जो स्थिति है तो ये संसार के साथ है तो ये वेद के साथ भी स्वाभाविक हो क्योंकि हम अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से संसार को समझना चाहते हैं तो जितनी हमारी बुद्धि है उतना ही तो समझ में आएगा वैसी ही स्थिति वेद के साथ है वेद कितना भी बड़ा हो कितना भी गहरा हो लेकिन हम अपनी बुद्धि से ही तो उसे नापते हैं हम अपनी बुद्धि से तोल रहे हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता तो हमको लगता है कि गलत है तो दोनों ही स्थानों पर एक बात सामान्य है वो सामान्यता यह है कि वो भी हमारी बुद्धि से परे है और ये संसार भी हमारी बुद्धि से परे है और ये दोनों का बुद्धि से परे होना एक बात सिद्ध करता है और वो क्या बात सिद्ध करता है ये न तो किसी एक व्यक्ति की बुद्धि में आता है न बहुत सारे लोगों की बुद्धि में आता है न आज तक जितने लोग पैदा हुए हैं उन सबकी बुद्धि में सब बात कभी आई है और वो जो कुछ उनके पास उनको मिला है उनके पास आया है संसार में उसके बहुत अधिक है इसी तरह से वेद में भी जितना चाहे गहरा जाए तो हमारी समझ में आएगा ही नहीं उसकी योग्यता ही हमारे पास नहीं होगी तो इसलिए ये निश्चित है कि जैसे संसार में जो अधिकता है वो किसी अधिक वाले की है उसका जो रचना करने वाला है वो जितनी रचना है वो कम से कम उससे बड़ा तो होगा वो जितनी रचना जितनी योग्यता से भरी हुई है उससे ज़्यादा योग्यता वाला भी होगा जितनी सूक्ष्मता इस रचना में है उसकी बुद्धि उतनी सूक्ष्म और उसकी क्रिया शक्ति उतनी ही सूक्ष्म होगी तो जैसे इसकी सूक्ष्मता से हम अनुभव करते हैं कि ये बहुत अधिक है और हमारी सीमा इसके लिए बहुत थोड़ी है तो यही बात वेद के लिए भी लागू होगी वेद का ज्ञान भी बहुत है और वो पूरा हमारी समझ में नहीं आता हमारी इसमें एक प्रश्न और पैदा होता है वो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि संसार तो बड़ा दिखाई देता है और वेद का ग्रंथ तो छोटा सा दिखाई देता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा लगता है कि ये तो झूठ बोला जा रहा है ऋषि दयान कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है कैसे हो सकता है दुनिया में कितनी विद्याएं हैं हाँ उन सारी विद्याओं को आजकल कोई लिखने नाम गिनाने बैठे तो कितने बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएंगे और ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि वेद में समस्त विद्याएं हैं तो ये आपको कैसे निर्भर संभव होगा ये संभव इसलिए होगा कि वेद को हम अपनी बुद्धि से समझते हैं उसको यदि आप बनाने वाले की बुद्धि से कल्पना करें तो जैसे ये संसार को बनाने वाली की बुद्धि से देखने पर इसकी विशालता इसकी सूक्ष्मता इसकी जटिलता हमारी समझ में आती है वही स्थिति वेद के साथ भी है हम वेद को भी जब अपनी दृष्टि से देखते हैं अपनी बुद्धि से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कोई विशेष बात नहीं है तो शायद कहीं कहीं ऐसा लगता है ये सामान्य से भी नीचे की बात ऐसा क्यों ठीक है क्यों ठीक नहीं है ऐसा इसलिए ठीक नहीं है वेद को पढ़ने के लिए केवल सामान्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती जैसे संसार को समझने के लिए सामान्य ज्ञान की आवश्यकता से काम नहीं चलता यहाँ भी इतने लोग इतनी तरह का विषय ज्ञान रखते हैं कोई रसायन शास्त्र का रखता है कोई भौतिकी का रखता है कोई प्राणी विज्ञान का रखता है कोई वनस्पति विज्ञान का रखता है कोई खगोल का रखता है कोई भूगोल का रखता है कोई जल का रखता है कोई थल का रखता है तो इतनी विशेषताएं इसके अंदर हैं, तो इस विशेषताओं को बताने वाले ग्रंथ में भी इतनी ही विशेषताएं स्वाभाविक है इसलिए हमारे हारिशियों ऋषियों ने वेद पढ़ने के लिए जिस नियम का विधान किया है उसको पतंजलि के शब्दों में यदि हम दोहराए तो पतंजलि कहते हैं ब्राह्मण न निष्कारणों धर्मा षडंगो वेदो अध्येयो जीयश्ची अतः इस संसार में जिनको वेद समझना है जो वेद समझना चाहते हैं उनको ब्राह्मण होना होगा क्योंकि ब्रह्म नाम है ज्ञान का ब्रह्म नाम है ईश्वर का ब्रह्म नाम है वेद का और उस ब्रह्म को जो जानता है हम उसे ब्राह्मण कहते हैं संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें वर्णव्यवस्था की सिद्धि में और जाति व्यवस्था के विरोध में कहा गया है जन्मना जायते शुद्र संस्कारात द्विज उच्य वेद पाठी भवि ब्रह्म जाना ब्राह्मण इसका अर्थ है जन्मना जायते शूद्र। जो व्यक्ति एक शिशु के रूप में उत्पन्न हो रहा है चाहे वो ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो रहा है वैश्य के घर में क्षत्रिय के घर में या शूद्र के घर उत्पन्न होने के नाते ये सब समान है जैसा शूद्र का बालक होता है शिशु होता है वैसे ही ब्राह्मण का भी होता है वैसे ही अज्ञानी होता है वैसे ही नासमज होता है वैसे ही असमर्थ होता है तो इसलिए में कहा गया है जन्मना जायते शुद्र के रूप में ही पैदा होता है संस्कारात तो जब हम उसे अच्छा करते हैं संस्कार शब्द है सम्यक करना सम्यक स्पष्ट अच्छा सुंदर करना जब उसके संस्कार करते हैं तो वो द्विज होता है यह एक बात और समझने की है हमारे यहाँ द्विज शब्द जो है वो सामान्य रूप से ब्राह्मण के लिए विद्वान के लिए प्रचलित है किंतु द्विज शब्द संस्कृत साहित्य में ब्राह्मण के साथ साथ पक्षी के लिए भी आता है और द्विज शब्द दांतों के लिए भी आता है क्योंकि द्विज शब्द का जो अर्थ है दूसरा है जन्म जिसका द्विजन्मा द्विजन्मा जिसका जन्म दो बार होता है तो ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहते हैं कि उसका एक जन्म तो माता पिता से प्राकृतिक रूप से होता है और उसका दूसरा जन्म गुरु से होता है गुरु के गर्भ से होता है विद्या के गर्भ से होता है तो विद्वान बनता है जब वो विद्वान बन जाता है तो उसको हम द्विज कहते हैं अर्थात उसका दूसरा जन्म हो चुका है तो संस्कारात द्विज उच्चते जब उसके उपनयन वेदारंभ समावर्तन संस्कार हो जाते हैं तो वो द्विज की कोटि में आता है जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज कहते हैं जो विशेष और प्रकर्ष रूप से ज्ञानवान है वो विप्र तो वेदपाठी जो वेद को जानता समझता है वेद को पढ़ता है उसे हम विप्र कहते हैं और ब्रह्म ज्ञान आदि ब्राह्मण जब ब्रह्म को ज्ञान को पूरा को ईश्वर को समझ लेता है तो उसे ब्राह्मण कहा गया है ब्रह्म के ज्ञान में से ब्राह्मण कहा गया इसको एक और युक्ति से भी प्रमाण से भी आपको समझाया जा सकता है ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में जो संस्कार लिखे हैं वहां एक संस्कार है जिसका नाम है जात कर्म संस्कार जात कर्म का अर्थ होता है जात मतलब उत्पन्न होना कर्म मतलब करना तो उत्पन्न होने पर जो काम किया जाए उस संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार तो उस जात कर्म संस्कार में बालक की वृद्धि के लिए पिता कुछ मंत्रों से आहुति देता है। तो उनमें आठ नौ मंत्र लगातार है और उन आठ नौ मंत्रों में छह मंत्र तो ऐसे हैं जो एक जैसे से लगते हैं एक एक शब्द को छोड़ करके वहां जैसे लिखा है अग्निरायुष्मान स्वनस्पति भी आयुष्मान तेन स्वा आयुषा आयुष्मी स्वाहा मंत्र में कहता है कि अग्नि जो है उसको आयुष्मान बनाना है बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने के लिए उसका जो कारण है जिससे वो कार्य बनता है उसको बढ़ाना चाहिए कारण को बढ़ाने से कारण की उपस्थिति से कार्य उपस्थित हो जाएगा तो अग्नि आयुष्मान अग्नि आयुष्मान है, हो सकता है सब वनस्पति भी उसके लिए लगें लगें। उससे वो बना रहेगा, जिंदा रहेगा स अग्नि सब वनस्पति भी आयुष्मान तेन आयुष आयुष्मान तुम उसी तरह से मैं भी तुझे आयु के उन साधनों को उपलब्ध कराता हूँ जिनसे तू दिल बने कहते हैं पितर आयुषमंत स्वधाविर आयुष्मे न तो आयुष आयुषमत हमारे यहाँ पितर कहते हैं जो आयु में बड़े हैं परिवार में ऊंचे हैं श्रेष्ठ हैं तो कहता है पितरों का पितृत्व तो किस पर निर्भर करता है कहता है उनके खान पान पर उनके आहार विहार पर उनकी दिनचर्या पर निर्भर करता है तो आहार विहार अच्छा होने से भोजन छालन अच्छा होने से वो दिलजीवी होते हैं स्वस्थ होते हैं लंबे समय तक चलने वाले होते हैं तो पितरह आयुष्मान था स्वधाविर आयुष्मन था वो स्वधा से, सेवा से भोजन से विश्राम से औषध से उनकी आयु को बढ़ती है तो यदि आप चाहते हो कि आपके परिवार के लोग लंबी आयु के हों तो उनके साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा आज कर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग लगता है बीमार हैं मर जाएंगे लेकिन नहीं मरते क्योंकि आज के युग में उत्तम चिकित्सा चिकित्सा के, के साधन इतने नए और इतने उपयोगी हैं कोई मरते हुए को भी हम रोक लेते हैं और उसके साथ साथ यदि कोई उनका सेवा करने वाला हो तो मानसिक दृष्टि से भी वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं तो इसलिए हम चाहें कि हमारे परिवार के लोग स्वस्थ रहें तो उनको अच्छे साधन अच्छा भोजन ह अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो आयुष्मान हो जाएंगे तो पितरह आयुष्मत पे तो धा आयुष्मी तरह का है ऋषय ऋषि आयुष्मान ऋषियों का ऋषि तो किस बात में है कत व्रत आयुष्म वो व्रती होते हैं वो किसी उद्देश्य में प्रयोजन में अपने को लगा के रखते हैं और उस प्रयोजन के लिए काम करते होने से वो ऋषि कहलाते हैं उनको दृष्टि होती है दूर की बात देखते हैं दूर की बात देख सकते हैं वो छिपी हुई बात को समझ सकते हैं इसलिए वो जिस खोज में लगे हुए हैं वहाँ की गहराई को समझते हैं इसलिए उनका नाम ऋषि है तो उनको ऋषि क्यों कहते हैं कहता है ऋषि यह आय। आयुष्मत व्रत ही उनका जो व्रत है निरंतरता है वो उनको आयुष्मान बनाती है उनके रिशित्व को बढ़ाती है लेकिन आयुष मंत्र देवता की आयु कैसे बड़ी होती है तो ते अमृतेन आयुष मंत्र वो अमरता से अमृतत्व से श्रेष्ठता से बड़े होते हैं तो यदि अमृतत्व प्राप्त है तो देवत्व तो प्राप्त होगा इस प्रकार मनुष्य जो मनुष्य हैं, उनको कैसे करना चाहिए तो उसके लिए ये कह रहा है कि जैसे देवों के लिए कहता है समुद्र आयुष्मान स्व श्रवंती भीर आयुष्मान जो समुद्र है उसको बड़ा बना के रखने के लिए कौन कारण है प्रवाह नदियां हम सोचे समुद्र के पास कितना भी जल है यदि उसके अंदर जल जाए नहीं तो कभी न कभी कालांतर में समाप्त हो सकता है तो इसलिए समुद्र आयुष्मान स्रवंती भी आयुष्मान कहता है कि यज्ञ आयुष्मान स दक्षिणाधीर यज्ञ के लिए न तो घी बताया न सामग्री बताई न संविधा बताई न मंत्र बताए वहाँ बताया कि जो यज्ञ वो सफल होते हैं वो आगे तक चलते हैं जिनके अंदर उसका परिणाम जो यज्ञ की दक्षिणा है वो जो अच्छी होती है दी जाती है सम्मान होता है तो वो उस काम को बढ़ाते हैं वहां पर जो अंतिम पंक्ति है वो कही ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मण तो ब्रह्म है जो ज्ञान कहता तो इसको आप बनाना चाहते हो बना के रखना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो तो ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मण आयुष्मत तो ब्रह्म को जो धारण करता है जो जानता है जो प्राप्त करता है वो ब्राह्मण होता है तो ब्रह्म आयुष्मत ब्रह्म ज्ञान आयुष्मान हो सकता है ज्ञान चिरजीवी हो सकता है ज्ञान को हम सुरक्षित कर सकते हैं ज्ञान को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन कब ब्राह्मण ही प्राप्त करना चाहे जो उस प्राप्त करके उसको सुरक्षित रखना चाहे बढ़ सकता है यदि उनके अंदर ये भावना न हो ये लगन न हो तो वो कैसे बढ़ेगा तो ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मण ही तो ज्ञानवान बनाने के लिए ज्ञानियों को बनाना और बढ़ाना होगा ये बात हमारी समझ में आ जाएगी